हेलो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रंजना दीदी बच्चों आज मैं आपको सुनाऊंगी लातपिया की एक लोक कथा जिसका नाम है अंगीठी के नीचे इस कहानी का अनुवाद किया है शाका भरी ने जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कुंपल से तो सुनिए ये कहानी अंगीठी के नीचे दादाजी हमेशा अंगीठी के पास ही बैठे रहते थे उन्हें गर्मी के दिनों में भी सर्दी लगती थी इसीलिए वह अपना सारा समय अंगीठी के पास ही बैठकर कर बिताते थे साथ ही साथ वह अखबार और कुछ किताबें भी पढ़ते रहते उनकी सारी चीजों को उनके सभी बच्चों ने आपस में बांट लिया था अब दादाजी के पास कुछ एक चीजें ही बची रह गयी थी और उनमें से भी कुछ उनके नाते पोते उठा ले गए कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी देखभाल ठीक ढंग से करे उनके पास अक्सर युज का नाम का एक छोटा सा लड़का आता वह उनके भाई के बेटे का बेटा था दोनों एक दूसरे से खूब मगन होकर बतियाते रहते इस तरह दादाजी का समय कट जाता था का अंगीठी में लकड़ियाँ डालने में भी दादाजी की मदद करता यह देखकर दादाजी की आंखें भर आती दादाजी अक्सर ही कविता गुनगुनाया करते थे मेरे पास था जो भी कुछ बाकी रहा न उसमें अब कुछ जो कुछ रह गया उससे पहले का बस दो केवल अपने प्रिय को कभी न दूं मैं और किसी को उनके बच्चे हंसते और उनसे पूछते पिताजी आपने तो सारा सामान पहले ही दे दिया है अब आपके पास बोला क्या बचा है उनकी बहुएं भी मजाक उड़ाती पिताजी के पास बस एक अंगीठी ही है और तो कुछ है ही नहीं फिर कौन सी चीज देने की बात करते हैं हाँ हाँ हा। एक दिन दादाजी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली उनके पास जो कुछ भी बचा खुचा रह गया था, उसे भी उनके बच्चों ने आपस में लिया। सामान का बंटवारा करते समय उन्हें यूजका की याद आई वह अंगीठी के पास चुपचाप खोया सा बैठा था वह समझ नहीं पा रहा था कि किन चीजों का बंटवारा हो रहा है और क्यों हो रहा है सबने युजका से कहा हम जानते हैं कि तुम दादाजी को बहुत प्यार करते थे तुम हमेशा दादाजी के साथ इसी अंगीठी के पास बैठकर पढ़ते थे ना? इसीलिए यह अंगीठी और उनकी पुस्तकें तुम अपने पास रख लो युचुका दादाजी के बारे में सोचता रहता था उसे जवाब देते न बना दादाजी के बेटों ने वकील को बुलाकर अंगीठी युजुका के नाम करवा दी अंगीठी निकालने के लिए उन्होंने मिस्त्री बुलाकर काम शुरू करवा दिया तली में उन्हें, उन्हें कुछ सख्त उभरी चीज दिखाई पड़ी जमीन खोदी गई तो सोने के सिक्को से भरा एक थैला मिला उसमें दादाजी को अच्छे कामों के लिए मिला एक मेडल भी रखा था उसके साथ एक पत्र भी था जिसमें यह लिखा हुआ था मुझे हर समय सर्दी लगती है यह सब कुछ उसी का होगा जिसे सर्दी लगती है जो मेरी अंगीठी का सम्मान करता है उसे ही यह अंगीठी मिलेगी और उसी का यह थैला भी होगा दादाजी। पर पर वकील साहब भी थे। उन्होंने उस उस पत्र को पढ़ा और मोहर लगा दी, ताकि युजका से कोई उसका थैला न छीन सके सब ने यह मान लिया था कि युजका को अंगीठी और किताबें देकर सस्ते में निपट जाएंगे पर अब सोने के सिक्को से भरा थैला हाथ से निकलता देकर वे बहुत मायूस हुए तो बच्चों ये थी कहानी अंगीठी के नीचे आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोंपल से आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं